द्वितीय तृतीय अध्याय में जो योग उपदेश किया गया वह प्राचीन पुरातन है कृत्रिम नहीं ऐसे कथन करके उसकी स्तुति करते वंश कथन करके भगवान वही योग पहले कहा गया था अभी मैं तुमको कहा ऐसे भगवान ने कहा भगवती लोकसभा अनिस्वर संकाम शंका निवर्त चौद्यम उद्भावती भगवान श्री कृष्ण में लोक शंका करते ये ईश्वर नहीं इसकी निवृत्ति करने के लिए आक्षेप करते है भगवता विपत्ति सिद्धम उक्तमी महाभूत कस्य बुद्धि परिहाराथम चौद्यम इव कर्जुन अवाच भगवान ने जो कहा है विरुद्ध कहा है विप्रतिद्धम कहा गया इतनी तो ना हो तो कस किसकी करने के लिए किसकी बुद्धि हो इसके परिहार करने के लिए चौदह प्रश्न जैसे करते हुए वस्तुत अर्जुनों को निश्चित है फिर भी ऐसे प्रश्न जैसे करते हैं अर्जुन ने कहा टीका में परिहार्थम भगवत मनुष्यवध अनिश्वरत्म उपेत्य तदवचने संकेत विपरीत से अर्जुन ने कैसे क्या परिहार करने के लिए बुद्धि का परिहार क्या करने के लिए भागवत मनुष्यवत अवस्थितस्य मनुष्य जैसे है तो फिर ईश्वर के हम जैसे ईश्वर निवीश अनिश्चरत्म अनिश्वरत्म उपेत्य मान करके तदवचने संकेत विपरीति और उनके वचन ने इस विरुद्ध संकेत विपत्ति सदस्य परिहार अर्थन संकेत विरुद्ध उसका परिहार करने के लिए प्रश्न जिसे करते हुए अर्जुन को पता है भगवत तो निज रूपम उपेत्य अन्यदम चोध्यम किन्तु लीला विग्रह गृहित है वक्त चौद्यम भगवान का जो स्वरूप है उसको लेकर के प्रश्न नहीं लीला विग्रह जो है इसको लेकर के ये लीला विग्रह अभी अभी हुआ बसुदेव घर में जन्म हुआ और कहते मैं पहले बताया कहा था बोल सना तो। इसलिए लीलामे विग्रह को लेकर प्रश्न क्या है वास्तव स्वरूप तो नित्य उसको लेकर नहीं वक्तम के लिए चौदह प्रश्न जैसे करके था अर्जुन अपरम भवतो जन्म, अपरंभावतो जन्म।, अपरंभावतो जन्म। कथमेत कथम तो। एक <था> जन्म अपरं पश्चात अभी भी हुआ अभी बस नम काल को तपरतर तो दीर्घ काल पहले विवस्वाद का जन्म अभी आपका तो हम आदो प्रे कथम एतदीजानिया आप पहले विवस्वाद को प्रदेश किया था इस प्रकार कथम एतद बीजा निया मैं कैसे निश्चय करू अपरम काल तो अर बात पश्चात हि बसोध गृह बहुत जन्म अभी कुछ दिन पहले हुआ पूर्व तो स्वर्ग के आदि में जन्म की उत्पत्ति आदित्य जन्मतिवस्वत आदिपति तो अब आपका जन्म हुआ, इमं तत्कियातःमे जो आप अभी, अभी, अभी भी आपका जन्म लीला ये कैसे निश्चय करो अविद्धार्थ क्या ये विरुद्ध नहीं की आप ही पहले उनको कहा था ये योग अभी वही योग को मुझे आपने कहा इसको कैसे हम निश्चय करेंगे अब वृद्धा थी ये प्रश्न है टीका तो तो में एक शब्दार्थ में स्फुट है भाष्य में श्लोक में प्रथम एक जानिया श्लोक में एक शब्द है उसका ही स्पष्टीकरण है कथम एतद् एक आद पृतवान इम योगं सब तम इधानी मह्त कैसे ये खनु श्लोक बोल भगवती अज्ञा मनुष्यशंका मारयु प्रतिवचनमत मनुष्यशंका संख्या अज्ञानी का के कारण उसको में करने के उत्तर देते या वासुदेव या वासुदेव अनिश्वर असर्वज्ञासन का मूर्खा नाम पाम परिहरन श्री वा, भगवान भगवान वाच वासुदेव अनिश्वर ईश्वर नहीं हम जैसे मनुष्य वही से मनुष्य दिखते हैं उनके भी दो हाथ से तो पाते हैं। तो हम मन से तो ईश्वर हो गया हम ईश्वर नहीं तो क्यों अनिश्वर और सर्वो सर्व नहीं जानते अनिश्वर आशंका ये मूर्ख रणाम अज्ञानी में सब कुछ संभव है इसकी आशंका को परिहार करते श्री भगवान तो ये अर्जुन से प्रश्न इसके लिए अर्जुन का प्रश्न जो अज्ञानी लोग इससे शंका करते है निराकरण निरा, निरा करना टीका में अन्यथा प्रश्ने प्रश्न कथम आशंकांतर परिह तुम भगवत वचन तो वो तो कहते आपने पहले कहा था कि मैं जानू और ये तो अन्यथा प्रश्न है और आशंका अनिश्वर है असरवज्ञ है ये जो शंका है उसको परियार, उसका परिहार करने के लिए भगवान का वचन कैसे है ऐसा से प्रश्न प्रतिवचन और प्रश्न उत्तर एक अर्थ हो ही प्रश्न इसके लिए अर्जुन का प्रश्न था इसलिए वो ये उपदेश करते हैं। विरोध से परिहार अर्थ हो प्रश्न तम एवं परिहार हम भगवत वचन ये संकेत विरोध है अब ये आपका जन्म पहले आदित है और आपके से पहले उपदेश किए गए हम कैसे मालूम होगा ये विरोध परिहार करने के लिए जो प्रश्न है उसके लिए परिहार करने के लिए भगवत वचन श्री श्री बहु भगवाच बहूं व्यतीता जन्मा तव चार्य हेद सर्वाणी नक्त वेत्थ पर मनो अवच हे अर्जुन बहुन जन्म व्यथिता मेरा तुम्हारा भी बहुत जन्म हो गया है व्यथिता अहम वेद नंत मैं सब जानता हूँ तुम नहीं जानता हो बहुनी में बहुनी में बहूनी मे मैं व्यतीता व्यतीता था? अति जन्म बहुत हो होगी तब अच्छा, केवल मेरा नहीं तुम्हारा भी टीका मिल गया है अति तो अनेक जन्मत्व मन न असाधारण मेरा ही असाधारण ये नहीं किंतु सर्व प्राणी साधारण सबका है इसलिए कहते तब अनाल से कितने करोड़ बारे कितने जन्म हो गए ताहानी प्रमाणाभाव तिभा हमको तो भान नहीं होते कोई प्रमाण नहीं इसलिए कहते तहानी अहम वेद जाने सर्वाणी सब जानता ठीक है ईश्वर से अनावृत ज्ञानित अर्थ अनावृतम ज्ञान यनावृत ज्ञान तस्वीर भाव अनावृत ज्ञानत्म ईश्वर का ज्ञान आवृत नहीं अनावृत ज्ञान होने से सब को जानते है किमित तरी कहानी ममोना प्रतियंत्री तो अर्जुन की शंका होगी आपको मालूम है तो हमको क्यों बाहर नहीं होते बहुत जन्म हो गए ये प्रश्न है यहाँ तक उसका उत्तर तब आवृत्ति ज्ञानता यहाँ से उत्तर है तब आवृत ज्ञानता आवृत्ति ज्ञानता आवृतम ज्ञान स आवृत ज्ञान हो तुम आवृत ज्ञान हो न जाने नहीं जानता धर्म धर्म आदि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति ये धर्म पाप पुण्यादि के धर्म धर्मा आदि न प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तियस्य तुम्हारे ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध है ये पुण्य पाप आदि से कर्म से पुण्य पाप हो तो जन भोग सुख दुख उसके साधन उसमें ही के कारण प्रतिबद्ध होने से नहीं जानता अहम पुनर् परमात्मा क्या है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव शुद्ध है बुद्ध ज्ञान सर्वे मुक्त स्वभाव से अनावरण ज्ञान ज्ञानशक्ति अनावरण ज्ञान सत्य ज्ञान सत्य आवरणरहित अनावरण आवरण अद्यम आवरण यहा ज्ञानशक्ति ज्ञान श्याण मेरम नहीं वेद अहम जानता हे परंत संबोधन परंतप परान परम तप कहते पराण परिकल्प्य तत्भावरण विज्ञा परान परिकल्प्य अन्य आपसे भिन्न तुमसे भिन्न है अन्य उनकी कल्पना करके उनको परिभव तिरस्कार परास्त करने के लिए तुमने प्रभुत्व कहा इसलिए ज्ञान आवरण है समझना इसे कहते परम तप अपने से भिन्न कल्पना करते तो यह है तो ये अज्ञान है आवरण वास्तव भिन्न नहीं पर अर्जुन अर्जुनस्य भगवता सह अतिक जन्म वुल्ये भी ज्ञान वैषम्य हेतुमह यदि भगवान का भी अनेक जन्म हो गया अर्जुन का भी बहुत हो गया तो भगवत सह अति तो अनेक तुल्य अर्जुन का तो ज्ञान वैषम्य क्यों हुआ भगवान को सौ ज्ञान अर्जुन नहीं हेतु मह धर्माधर्मादि प्रतिपत ज्ञान शक्ति तरह धर्मा धर्मा आदि आदि आदि शब्द से राग लोहे राग देश लोह काम ये सब के द्वारा ज्ञान सत्य प्रतिबद्ध है ईश्वरस्य अतीत अनागत वर्तमान सर्वार्थ विषय ज्ञानवत हेतु वहाँ अतीत अनागत अतीत जो बीते है आगे आने वाले वर्तमान तीनों काल में सब जानते है सर्वाथ विषय सर्वज्ञ सर्वर्थ कोई अर्थ उससे छिपा सर्व विषय ज्ञान नित्य हमेशा है इसमें हेतु देते दे हम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अनावरण ज्ञान जानशक्तिश्वर से कारण जन्मे वात अतिथ अनेक जन्म जन्म वर्तम तो दूर उतम संकृत जन्म के लिए कारण तो कर्म है पुण्य पाप कर्म अज्ञान के कारण कर्म हो कर्म से जन्म होगा ईश्वर ज्ञान स्वरूप है कर्म का नहीं है कारण ही नहीं तो जन्म ही है। जन्म एवं जन्म ही नहीं होता है अति तो अनेक जन्म होती अनेक जन्म हो गया ये तो दूर उतम दूर उत्सारित त्यक्तम व्यस्तम संभव ही नहीं करता है कथम तरी तव निश्वर निट्य से धर्मर्मा भी जन्म आप ईश्वर ही धर्मर्म तो है धर्मा धर्मा ही नहीं फिर उसमें जन्म केश धर्मर्मा अभाव कथम जन्म ये प्रश्न उच्चते वस्तु तो जन्म भाव मायावसा जन्म संभवती उत्तर मस्तुत जन्म नहीं माया से सा लीला विग्रह प्रकट करते ही जन्म मायावसा जन्म संभव वास्तव जन्म नहीं आत्मा ब्रह्म में वास्तव जन्म मरण है नहीं और माया से संभव है उच्च करके होते हैं अजोपि सन्न व्यत्मा भूता सन्कृति स्वामिष्ठा संभवाम्यामी अजन्ता हुआ अभी अविनाश आत्मा भूतान ईश्वरों की सन भूतों का ब्रह्मा से लेकर त्रिना जितने सब इस, को ईश्वर है सब को शासन करने वाला होता हुआ अभी अविनाशी होने पर भी अजन्मा होते हुए भी स्वाम प्रकृति में अधिष्ठाया जो प्रकृति है त्रिगुणात्म प्रकृति उसको आश्रय करके आत्म मया संभव आत्म माया संभाव तो जन्म नहीं माया से संभव तो है संभवे का संभव नहीं टीका में पारमार्थिक जन्मा के कारण पुर्बार्धिन अनुद्य अजो कि सन अध्यात्मा भूताना ऐसा हिंसा अजन्मा है, है अविनाशी, भूतों का ईश्वर इसर इसलिए पारमार्थिक का जन्म नहीं है पारमार्थी का जन्म आयोगे पूर्वार्धन कारण पूर्वाधन श्लोक में कारण कथन करके अनुवाद करके आगे प्रातिभासिक का जन्म संभव कारणमा जन्म प्रातिभाषिक प्रती मात्र है पारा नहीं होने पर भी स्वयं प्रकृति में अधिष्ठा आत्ममाया संभव है प्रकृति शब्द से स्वरूप आत्म माया उत्तम कहते उसकी प्रकृति ऐसा है अपना स्वरूप ऐसा है ऐसे कोई प्रकृति स्वभाव के लिए स्वरूप के लिए कह देते हैं इसका प्रत्यादेश निराकरण करने के लिए प्रकृति कहते माया है माया आत्म माया इसलिए कहा है तो प्रकृति माया है वस्तु तो जन्माभाव कारण अनुवाद भाव विभुन वस्तु तो जन्म नहीं है इसका कारण कहा गया कारण का अनुवाद किया गया अनुवाद भाग का विवरण करते भगवान हास्य अजोरहित है तथा अभ्यात्म अक्षण ज्ञान शवभा ज्ञान नहीं होता है हमेशा नित्य ज्ञान तथा भूतानाश्वरो भूताना भूतको नियंत्रण ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक ईश्वर ईशन से शासन करने वाले ईश्वरीय सम्पन्न होने पर भी, भी ठीक है प्रातिभाषिक जन्म संभवे कारण कथन परम उत्तरार्थम विभजते प्रातिभाषिक जन्म संभवे कारण कथन के लिए श्लोक के उत्तरार्थ प्रकृति अनुसार अधिष्ठाए उत्तराध के व्याख्यान करते है यहाँ बिरा ईसा में लोकसान भाष्य में प्रकृति स्वाम, स्वाम संतोषवी माया विष्णुम वैष्णवी मायागुणात्मिक है सत्तर तम त्रिगुणात्मिक मैं वर्षे सरोम जगत वर्तत सारा जगत जिसके अधिन में है यह मोहितम सत स्वम आत्मा नादेव न जानते जिस माया से मोहित के स्वस्व वासुदेव ब्रह्म है उसको लोक नहीं जानता है ताम प्रकृति में स्वम अधिष्ठाया उसे अपनी स्वकीय प्रकृति को आश्रय करके वसीकृत अपने अति रह संभवामी सम्भवामी कैसे वास्तव नि देहवाणी वो भवामी देवान् जैसे जातईव जन्म हुआ जैसे आत्म आत्मन मैयाशक लोकपति मैसेतंत्रकृत्य भगवत तस्या, तो तस्या माया प्रकृति स्वतंत्र नहीं सांख्य लोग मानते हैं प्रकृति प्रधान शब्द से कहते वो तो स्वतंत्र पुरुषों से भिन्न चेतन से भिन्न है सत्य मानते ऐसे वस्तु वेदांत में सर्वत्र माया स्वतंत्र नहीं है कसा तो स्वातंत्र निराकृत स्वातंत्र अलग है नहीं वो तो माया ब्रह्म से भिन्न नहीं है अभिनवी नहीं है भिन्न अभिनवी नहीं होगा अनिर्वचनीय वास्तव तो नहीं कार्य को देख कर कार्य कल्पना करते वास्तव अद्वितीय ब्रह्म से अत्य कुछ भी नहीं इसे स्वतंत्र ही नहीं मां स्वातंत्र निराकृत भगवत अधिनत्व आह इसलिए कहते ममो माया ममो वैष्णवी माया तधिकरण द्वारे न अवच्छिन्न सूचे अधिकरण द्वारे न अनावच्छिनत्व न छूट अवचिन माया अनवचिन अधिकरण ब्रह्म व्यापक है इसलो भी व्यापिक वैष्णवी माया माया शब्द से प्रज्ञा नाम सुधार विज्ञान शक्ति विषय तुम आसंख्या प्रज्ञा ज्ञान के लिए कुछ वाचिक शब्द है कोष में उसे माया शब्द भी आ गया तो माया का तो ज्ञान अर्थ हो जाएगा विज्ञान शक्ति विषय तम विज्ञान शक्ति विषय विषय विज्ञान शक्ति को विषय करेगा नया शब्द ऐसा संख्या से कहते नहीं ये त्रिगुणात्मिका माया कार्यलिंग का अनुमान कार्यलिंग का माया शक्ति में क्या प्रमाण है कार्य लिंगम ये अनु कार्यलिंग का अनुदान है कार्य से कारण का होता है यहाँ सर्व जगत वर्त सब उसके अधिन में इसलिए कोई कारण है कोई है। जगत तो माया वशवर्तीत्व में स्फुट थे सारा जगत तो माया के में है, माया वशे वर्तते थे, थे माया बसवर्ती उसका स्पष्टीकरण यहां मोहित सत समात्मा वासदेव न जाना थे अपना स्वरूप को नहीं जानते कोई उसे मोहित होकर यहां कश्चि जातो देहवान लक्ष्य थे एवं अहम माया आश्री तया स्वशया संभवामी जन्म व्यवहार अनुभवामी तेनाली मायामयम ईश्वर से जन्मेत्या त्या लोक कोई जन्म होता है देहवा न दिखता है देह दिखता है एवं अहम अपने में भी माया आश्रित है माया को आश्रय करके तया तो स्वशा ये अंतर है लोक तो माया के अधीन अज्ञानिक दिन हो जाते हैं मैं तो स्वशया माया मेरा अधिन माया स्वया मया स्वया अपने अध्ययन माया संभवामी जन्म व्यवहारम अनुभवा संभवा जन्म होता जन्म होता नहीं जन्म व्यवहारम अनुभवी जन्म से व्यवहार लोग कहते वसुदेवी घर भी जन्म होगा जन्म जन्माष्टमी जन्म व्यवहार को अनुभव करते व्यवहार होता है तेने क्या सिद्ध हुआ माया मयम जन्म वास्तवनी वास्तुदेव न जान तम प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया राम प्रकृति इत्यादि संभवानी जो कहा गया है उत्तम वो विभजत उसका व्याख्यान है संभवानी क्या है देवान एव भवानी तो संभवी देवान जैसे होता लोग लो, को लोगता है अस्मदादी तथा परमा जन्म विशेष कहा गुप्त स्वरूप परिज्ञान भक्श्वर समय मितया शंका कह रहा हमको जैसे जन्म आदि देहादि में परमार्थ तो अभिमान है जन्म देह इत्यादि वास्तव है हमारा जन्म हवा ये हमारे पिता का है ये मैं मनुष्य हूँ ये देह में में बुद्धि होती सत्य तो बुद्धि होती तो आपका भी परमार्थ अभिमान जन्म आदि विषय में जन्म बुद्धि आदि विषय में होगा देहादि विषय में इतना आशंका हमसे कहते स्वरूप परिज्ञान बढ़ता पहले कहा है मैं स्वरूप ज्ञान नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप स्वरूप परिज्ञान है इसलिए ईश्वर से यह जन्म आदि में परमार्थताभिमान परमार्थताभिमान होता है स्वरूप के अज्ञान से राज्य स्वरूप के अज्ञान से सर्प में सत्य तो बुद्धि होती रज स्वरूप ज्ञान होने से सर्व मिथ्या है स्वरूप के परिज्ञान होने से स्वप्न अवस्था में स्वप्न कल्पित सर्व में सत्य तो बुद्धि होती है और जगह स्वरूप परिज्ञान होने से सप् प्रपंच निश्चय होता है और ज्ञानी को अभी स्वप्न स्वरूप ज्ञान होने से व्यवहार जो प्रपन दिखता है उसे मिथ्या तो निश्चय ईश्वर के इस प्रकार हमेशा ही नित्य स्वरूप ज्ञान है होने से ईश्वर हमेशा जन्म आदि विषय पारमार्थी बुद्ध नहीं प्रागुत स्वरूप परिज्ञान होता है पहले जो कहा गया स्वरूप परिज्ञान होने से एवं न परमार्थतः लोकवत जैसे पार्थिक जन्म आदि में और के नहीं सा नहीं नहीं सा तो ज्ञान के कारण ऐसा नहीं करेंगे आवृत ज्ञानवत लोक से जन्म आदि विषय परमार्थत्मान संभवत आवृत ज्ञानवत आवृतम यदि ज्ञान आवृत ज्ञान आवरणयुक्त ज्ञान ऐसे ज्ञान वाले लोक से जन्म आदि विषय में जन्म जरा व्यादि सुख दुख आदि विषय में परमात्र होता है संभव है लोगों आवृत है ऐसे परमात्मा में नहीं <coughs> यदि ईश्वर से शरस्य माया जन्म उक्त तर प्रश्न पूक का मैयाबंन जन्म मबंधन यम नजन्म माया निबंधन निबंधने मूल कारण माया कारण जन्म का जो गया है तर का कथयती किस समय जन्म होता है कालम प्रश्न पूर्वक प्रश्न करके तच कदा किमच्य कव जन्म होता है किसलिए होता है उत्तर देते हैं यदा यदा धर्म से ग्लाभवी भारत अभ्युथानधर्म से तदात्मा सृजा्य हम यदा यदा धर्म से ग्ला ग्ला हानि धर्म वेद विहित का की हानि प्रवृत्ति निमित्त रूप वर्णा समाचार की हानि होती है और अधर्म से अभ्यन बुद्धि धर्मी की हानि और अधर्म की बुद्धि अभ्यन तदा अहम् आत्मा सृजा तब जन्म रूप से प्रकट होता चातुर्वण चाश्रम च यथावत अनुष्ठी ना धर्महानी मनवाश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ बाहन प्रशासन अहम क्षेत्र विशेषत्र यथावत अनुष्ठ मन अपने अपने कर्म यदि यथार्थ अनुष्ठान करेंगे तो नास्तिक धर्म धर्महानि नहीं होगी ऐसा मानते कहते वर्ण भाष्य में यदा यदा ही धर्म से ग्लानी ग्लानीर का, तो धर्म का धर्म क्या है वर्णा समाधि लक्षण से प्राणी नाम अभिद निशेष साधन से बहती यही धर्म वर्णाधि वर्ण बन्नास्म के द्वारा भी था जिसे वर्ण जिस आसम के जो कर्म कहा गया वो कनुष्ठ धर्म होता है उसका उसकी हानि प्राणीना धर्म क्या करता है अभ्युद निश्चय का साधन है अभ्युद स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तो सुख प्राप्ति उन्नति निश्चे मुख्य दोनों का साधन है धर्म वर्णाश्रम भी तो धर्म शास्त्र भी तो वर्णा किसी वर्णा जिसे आश्रम के जो भीत तो है वही धर्म है टीका में वर्णे आश्रम सदाचारिश लक्ष्य थे ज्ञाय धर्म वर्णन के द्वारा आश्रम के द्वारा उनके आचारण से शास्त्रीय आचार से ज्ञाए धर्म जो अपने विहित तो कर्म करते हो धर्म करते नहीं करते तो पाप करते जाना ज्या, जाते धर्म हानि समस्त पुरुषार्थ भंग बहुत इत्याभिप्रत्याह धर्म की हानि पर समस्त पुरुषार्थ का होता है सब पुरुषार्थ के धर्म मूल है धर्मार्थ काम जो कहते हैं अर्थ काल में इच्छा भी अपने पुण्य कर्म से ही प्राप्त होता है तो कर्म यदि नहीं तो इच्छा करने वाते सुबह प्राप्त नहीं होता है सब लोग चाहते कि पड़ता है कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और धर्म की हानि हो तो कोई भी पुरुषार्थ नहीं होगा सबसे मूल है धर्म मुख्य के लिए कि धर्म हो अंत तो को शुद्ध होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा मुख्य होगा इसलिए समर्थ पुरुषाथंग होता है धर्म हानो इत प्राणीना अभ्युदयेष साधन युद्ध तो निशेष सिद्धि स धर्म इस लक्षण क्या है अभ्युदयेषि से सिद्ध होता है नथोक्त तो धर्म से हानि सोढ़ भगवान कहते ये जो धर्म की हानि होती है तो भक्त न सह करना उचित नहीं एक भारत भरत वर्ण उत्पन्न है इसलिए तुम भी धर्म की हानि को सहयोग करना नहीं चाहिए न केवल प्राणी नाम धर्महानिवे भगवत नया विग्रह से परिग्रह हेतु अभी अधर्म प्रवृत्तिर भी <coughs> <coughs> प्राणियों की धर्महानी होती प्राणियों के धर्म की हानि होती है? ये भगवान के नया विग्रह ग्रहण करने के हेतु है, है। केवल इतने नहीं तेरा अधर्म प्रवृत्तिर हेतु तेजाम प्राणीना अधर्म प्रवृत्ति होती योगी हेतु उसको भी रोकना है अधर्म प्रवृत्ति अधर्म अधिक उसको रोकने के लिए अभ्यनम अधर्म से अभ्यन कार्य उद्भव अति को जन वृद्धि पहले तदात्मा सृजा्यम पहले यदा यदा जब जब कनसे आगे तदा तदा करना यदा-यदा दोन यन से आत्मा अहम सृजा मये यदा यदा पूर्व संबंध यदा यदा अभ्यनम यदा-यदा धर्मस्य से यदा-यदा धर्मस्य अभ्यनम तदा तदा हम हम कैसे सृज्य वास्तवनी पहले कर दिया मयया मैया देवाने वो भवानी खाता शो ग्यथक् काले कृतकृत क्रित भगवत तो माया कृत्या जन्मनी प्रश्न पूर्वक प्रयोजन न काल बता दिया धर्म के जिस समय अभ्य अधर्म की बुद्धि होती तब तो जन्म का समय बता दिया यथोथ काले किंतु भगवान है कृतकृत कुछ करने का है नहीं ज्ञानी जिसको ज्ञान हो जाता वो भी कृतकृत्य हो जाता है सर्वोगी ईश्वर हमेशा ही कृतकृत्य है कृतम कृतम है ना कुछ करने का वाक्य नहीं बस कुछ भी करने का प्रयोजन नहीं मायाकृत जन्म नहीं प्रश्न पूर्वको माया से भी जन्म किसी लिये प्रश्न पूर्वक प्रयोजन करते किमर्थम किसी जन्म करते होते य साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्था संभवा युगे युगे संभवामि साधुनाम परिताय दुष्कृता विनाशा धर्म संस्थापनाथा युग युगे सम्भवान साधुनाम परिताय साधे सन्मार्ग में चलने वाले पुण्यकारी वेद वैदिक मार्ग में चलने वाले उनकी रक्षा परमात्मा ही करते और दुष्कृतां विनाशाय दुष्कृत पाप करने वाले पापकारी न वेद मार्ग की विरोध करने वाले दुष्कृत है उनका विनाश आय उनके विनाश के लिए धर्म संस्थापना है। जो वैदिक धर्म उसको स्थापना करने के लिए इस युग युग संभव प्रति युग में ऐसा परिरक्षण परित्र रक्षण परिरक्षण साधु न साधु किसको कहेगी संमार्ग स्थाना दुष्कृता दुष्कृते शास्त्रकर्म करतेक्ष विनाशा यहां साधु असाधुनाग्रहवदव तथा फलामी तैंस्ती भगवा फले साधुना रक्षण सन्मागाम पुण्यकारी वेदमाग उनका रक्षण करना ही एक फल है असाधारण निग्रह जो पाप करने वाले वेद विरोधी उनका निग्रह उनको नष्ट करने के लिए दंड देने के लिए भगवान अवतार का फल ये दो हो गए उसी प्रकार फलांतरण पे अस्ते अन्य भी फल इत्याम संस्थापन अर्थाए ये तृतीय हो गया धर्म से सम्यक स्थापन संस्थापन धर्म का स्थापन जो भाई धर्म है तदवाम युगे युगे युग एक प्रतियुगम टीका धर्मे जगदे स्थापित जगदेव स्थात अर्याद जगद असंगत धर्मस्थपन किं करते धर्मस्थपने पर जगद स्था जगद स्थि अर्याद जगत भिन्ना मर्याद जगत जगत की जो मर्यादा है वरना वर्णाषण धर्म किसके लिए क्या कर्म है शास्त्र में विधत है जो मर्यादा है वो मर्यादा का भेदन हो जाएगा धर्म नहीं होता जगत जगत असंगतम फिर जगत असंगत असंभव हो जाएगा जगत नहीं कर सकता धर्म से ही धरत ही धर्म जगत को धारण करने वाला धर्म है इसलिए धर्म स्थापना करना ही परमात्मा का कार्य करते है युग युवे कांसे प्रतियुग युग धर्म का संस्थापन सम्यक स्थापन क्या है और धर्म निवारण करके वेद मार्ग का परिरक्षण है धर्म संस्थापन श्लोकों धर्म संस्था Om um, shanno